आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो सोचिए रविवार की शाम है घर में सब आराम से बैठे हैं और टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा है का शोर, और वो दर्शकों का उत्साह ये, ये एक बहुत ही मतलब आरामदायक और परिचित माहौल है ना हाँ हा, बिल्कुल ये एक ऐसा अनुभव है जिससे भारत में शायद ही कोई हो जो जुड़ा हुआ महसूस ना करता हो सवाल ये है क्या हम क्रिकेट को सच में समझते हैं या हम इसे बस देखते हैं? अच्छा क्योंकि ज्यादातर हमारी जो बातचीत होती है है वो स्कोरबोर्ड तक ही सीमित रह जाती है। किसने कितने रन बनाए कौन जीता कौन हारा बस ये एक शानदार सवाल है क्योंकि ये हमें सतह के नीचे देखने पर मजबूर करता है और इस विश्लेषण को मुख्य तर्क यही है की क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है ये एक अ... क्या कहते हैं सिस्टम आधारित खेल है सिस्टम आधारित खेल ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है हाँ। है इसे थोड़ा आसान करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है उस फॉर्मेट के नियम क्या है पिच कैसा खेल रही है गेंद नई है या पुरानी सामने कौन सा गेंदबाज है मैच की सिचुएशन क्या है ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और खिलाड़ी को उस सिस्टम के अंदर रहकर ही खेलना होता है बिल्कुल हमें तो सिर्फ खिलाड़ी का आखिरी फैसला दिखता है शॉर्ट खेला या छोड़ दिया, लेकिन उस तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं ये बहुत लेकिन उसके नियम और लक्ष्य उसे तीन तीन बिल्कुल अलग अलग खेलों में बदल देते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट का लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि टिके रहना और दबाव बनाना है Survival. हाँ, survival. पर डटे रहना आप में एक, एक, एक, है, है हाँ. एक बल्लेबाज जब एक घंटे तक लगातार ऑफ स्टम्प के बाहर जाती गेंदों को छोड़ता है तो वो सिर्फ अपना विकेट नहीं बचा रहा वो गेंदबाज को एक संदेश दे रहा है क्या वो कह रहा है तुम्हें मुझे आउट करने के लिए कुछ खास करना होगा मैं गलती नहीं करने वाला ये एक दिमागी लड़ाई है बिल्कुल सही सोचिए चतेश्वर पुजारा के बारे में बेहतरीन उदाहरण टेस्ट क्रिकेट में उनका धैर्य उनका डिफेंस टीम के लिए सोने जैसा है वो एक पूरा सेशन खेल जाते हैं रन शायद पंद्रह ही बनायो हाँ लेकिन तब तक गेंद पुरानी हो चुकी होती है गेंदबाज थक चुके होते हैं और आने वाले बल्लेबाजों का काम आसान हो जाता है आपने पुजारा का जो उदाहरण दिया वो एकदम सठीक है उनका काम ही उस सिस्टम को समझना है जब गेंद नहीं हो स्विंग कर रही हो तो सिस्टम की मांग है की आप टिके रहे हम्म लेकिन वही पुजारा अगर वही खेलने का तरीका किसी टी मैच के आखिरी ओवरों में अपनाए तो वो टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे सही बात है हीरो और विलन एक ही खिलाड़ी है बस खेल का सिस्टम बदल गया है फिर आता है वनडे क्रिकेट मतलब ओडीआई ये संतुलन का खेल है हाँ यहाँ आपको आक्रमकता भी दिखानी है और पारी को संभालना भी है एक मैराथन की तरह जिसमें बीच बीच में स्प्रिंट भी लगाने पड़ते हैं हाँ मतलब सैद्धांतिक रूप से तो यह संतुलन का ही खेल है पचास ओवर एक कहानी की तरह होते हैं शुरुआत मध्य और अंत लेकिन क्या हाल के दिनों में इंग्लैंड जैसी टीमों ने इस संतुलन को बिगाड़ा नहीं है वो तो ओ को भी 50 ओवर का टी बनाकर खेलते हैं अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है उनका सिस्टम ही अलग है पहली गेंद से आक्रमण तो क्या इसका मतलब ये है कि ओडीआई का जो पारंपरिक सिस्टम था वो बदल रहा है और क्या दर्शकों की उम्मीदें इस बदलाव को और तेज कर रही है बिल्कुल सिस्टम भी स्थिर नहीं है है विकसित हो रहा है। पहले 300 का स्कोर स्कोर स्कोर मतलब एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था हाँ, मैच स्कोर। और आज टीमें 400 के बारे में सोचती हैं ये दिखाता है कि सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि खेल की रणनीतियां भी सिस्टम के हिसाब से बदल रही हैं और फिर आता है आज का सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट टी स्पीड एंड एफिशियंसी यहाँ तो हर गेंदिक इवेंट है हाँ, टिके रहने का कोई मतलब नहीं संतुलन बनाने का समय नहीं है अरे टी में गेंद छोड़ना तो पाप है बल्लेबाज सोचता है कि अगर मैंने एक भी डॉट बॉल खेली तो डग आउट में कोच मुझे घूर कर देखेगा सही है <laughs> यहाँ सिस्टम की मांग बिल्कुल अलग है अब सूर्य कुमार यादव को देखिए वो ऐसे शॉट खेलते हैं जो क्रिकेट की किसी किताब में है ही नहीं मतलब कहीं भी मार देते हैं कहीं भी विकेट के पीछे स्कूप करते हैं ऑफ स्टम्प के बाहर जाकर लेक साइड पर छक्का मारते हैं क्यों? क्योंकि टी ट्वेंटी का सिस्टम उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर भी करता है और उसका इनाम भी देता है फॉर्मेट कोई भी हो, दर्शक की उम्मीद एक ही रहती है हर गेंद पर एक्शन ये एक बहुत ही मतलब आकर्षक और थोड़ी चिंताजनक बात भी है हाँ। दर्शक एक ही चश्मे से तीनों फॉर्मेट को देखने की कोशिश करता है हाँ। वो टेस्ट मैच में भी टी वाला रोमांच ढूंढता है हर गेंद पर चौपका या छक्का या फिर विकेट पुजारा जब घंटे तक गेदे रोक रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया पर उन्हें धीमा और उबाऊ कहा जाने लगता है जबकि वो अपनी टीम के लिए सबसे जरूरी काम कर रहे होते खिलाड़ी के दिमाग में उस वक्त क्या चलता होगा बहुत बड़ा दबाव मैदान पर उसे कोच कह रहा है की विकेट पर टिके रहो ये सेशन निकालना जरूरी है और पवेलियन के बाहर सोशल मीडिया आरोप हजारों लोग उसे डरपोक बोल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर हमें खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, देखने को मिलता है। मैदान पर अपनी कोच ने दी है लेकिन उसका मूल्यांकन उसकी भूमिका से नहीं हो रहा उसका मूल्यांकन दर्शकों की भावनाओं और एक तरह से अधूरी समझ के आधार पर हो रहा है ये तो दोहरा दबाव है बहुत ज्यादा एक तो प्रदर्शन का और दूसरा लोगों की अपेक्षाओं का जो अक्सर अतार्किक होती हैं। और ये सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं होगा कि ये धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम में फैल जाता है हाँ। जब युवा खिलाड़ी इस तरह की चर्चा सुनते हैं जब उनके माता पिता इसी नजरिए से खेल को देखते हैं तो उनके दिमाग में भी खेल की यही अधूरी तस्वीर बनती है बिल्कुल और यही से दबाव की अगली पीढ़ी तैयार होती है एक युवा बल्लेबाज को अकादमी में ही ये लगने लगता है कि डिफेंस करना या गेंद छोड़ना एक कमजोरी है क्योंकि तालियां तो बड़े शॉट पर ही बचती हैं। सही बात तो हम ऐसे खिलाड़ी तैयार करने लगते हैं जो शायद दर्शकों को पसंद आए ना कि ऐसे खिलाड़ी जो खेल के फॉर्मेट की जरूरत को पूरा करे तो अगर ये समस्या इतनी साफ है और इसका असर इतना गहरा है तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ये सब बदलता क्यूँ नहीं क्यूँ कोई समझ को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता हम इसी लोप में क्यों फंसे हुए हैं इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि सिस्टम की अपनी कुछ मजबूरियां हैं जो इसे बदलने नहीं देती आज के समय में खेल का प्रसारण रोमांच पर चलता है समझाने पर नहीं कॉमेंट्री का फोकस इस बात पर होता है कि अगली गेंद पर क्या हो सकता है क्या लगेगा? हाँ, ना कि इस बात पर कि पिछली दस गेंदों में क्या रणनीति बनाई गई थी ये एक दिलचस्प बात है मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगा मैंने खुद कॉमेंट्री बॉक्स में यह महसूस किया है हर कोई एक्साइटमेंट की तलाश में अच्छा? लिहाज से को कैसे किया, ये समझाने में लगते है, जबकि एक छक्के का रिप्ले दस बार दिखाना आसान भी है और वो व्यापारिक रूप से ज्यादा फायदेमंद भी तो मतलब विश्लेषण में जो समय और धैर्य लगता है वो आज के तेज तरार प्रसारण की दुनिया में फिट नहीं बैठता नहीं बैठता और दूसरा कारण क्रिकेट का न रुकने वाला कैलेंडर आज क्रिकेट लगभग हर रोज खेला जाता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये एक बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है एक ट्रेडमिल की तरह जो कभी बंद नहीं होती हाँ इसमें किसी के पास रुककर सोचने विश्लेषण करने या खेल के बारे में गहरी चर्चा शुरू करने का मौका ही नहीं मिलता खिलाड़ी कोच ब्रॉडकास्टर प्रशंसक सब सब एक मैच से दूसरे मैच की तरफ भाग रहे एक सीरीज की हार या जीत पर ठीक से बात हो उससे पहले अगली सीरीज का माहौल तो मतलब ही नहीं है।, हाँ, एक तरफ है जो गहरी समझ को विकसित होने से रोकती है इससे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिसे हमें सोचने की जरूरत है क्या क्या खेल को देखने का व्यवसायिक पहलू उसे गहराई से समझने की प्रक्रिया पर इतना हावी हो गया है कि बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बची ये एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन गया है न हाँ दर्शक देखना चाहते हैं और दर्शक वही देखना चाहते हैं जो उन्हें लगातार दिखाया जाता है ये चक्रव्यूह टूटेगा कैसे तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था वही रविवार की शाम वही मैच और बल्ले से गेंद टकराने की वही धीमी आवाज और शायद इस चर्चा के बाद वो आवाज थोड़ी अलग सुनाई दे अब शायद गेंद और बल्ले की टक्कर में सिर्फ रन नहीं बल्कि एक इरादा भी सुनाई देगा हाँ अगली बार जब आप मैच देखें तो स्कोर से आगे देखने की कोशिश करें उस एक रन या उस एक विकेट के पार जाकर ये पूछने की कोशिश करें कि खिलाड़ी क्या करने की कोशिश कर रहा था उसकी भूमिका क्या थी और उस पल खेल का सिस्टम उससे क्या मांग कर रहा था खिलाड़ी के इरादे को समझने की कोशिश करें न सिर्फ उसके एक्शन के नतीजे को देखें एक अच्छा डिफेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना एक अच्छा शॉट क्रिकेट दिखने में बहुत सरल है पर समझने में नहीं बिल्कुल और शायद इसकी असली खूबसूरती इसी गहराई में छिपी है जिसे हम अक्सर स्कोरबोर्ड के शोर में देखने से चूक जाते हैं और यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें हाँ जरूर अगर हम यानी दर्शक और मीडिया खेल के सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने लगे और अपनी अपेक्षाओं को फॉर्मेट के हिसाब से ढाल लें तो क्या इससे खिलाड़ियों आरोप पड़ने वाले मानसिक दबाव में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है हम्म, बहुत गहरा सवाल है और ये समझ विकसित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होनी चाहिए ब्रॉडकास्टर्स की क्रिकेट बोर्ड की या खुद हम प्रशंसकों की जो इस खेल की आत्मा है आप सुन रहे हैं इन मैक्स ऑडियो